नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग आज एक जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान के माध्यम से विश्व सेवा के लिए कहो या भारत के पूरे भारतवर्ष में हर कोने में हर जगह में सेवा करने के लिए बस रैली की शुरुआत हुई है जिसका ओपनिंग पूरा सेशन हमने रेडियो पर लाइव भी किया था और उसको सुना आपने तो उसी विषय को जानने की और बस किस तरह से बनाया गया और बस क्या जो उद्देश्य है इस बस को निकालने का पीछे का रहस्य क्या है और अभी गुजरात में दो महीना तक ये बस ने सेवा किया है अलग अलग कॉलेज स्कूल ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र के माध्यम से इन्होंने सेवा किया है और एक खास बात यहाँ पर ये बस का जो थीम है उसमें से एक चैप्टर आता है सफाई का और सरकारी ऑफिसर्स भी इसमें जुड़ रहे हैं तो अभी प्रैक्टिकली जो लोग इस यात्रा में उन्हीं से जानेंगे तो सही पता चलेगा हमें तो आप सभी की तरफ से हमारे साथ तीन विशेष सेवादारी हैं मुकेश जी हैं कमल जी हैं और विशाल जी हैं जिनसे हम लोग आज बस यात्रा जो स्वर्णिम भारत बस रैली है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे दो महीने के ऊपर हो गया है और ये लोग इस बस सेवा कर रहे हैं तो उन सभी तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले मैं सीधे आपको मुकेश जी से जोड़ना चाहूँगा जो हमें बस के बारे में और इस रैली का उद्देश्य क्या है वो बताने जा रहे हैं तो आप सभी की तरफ से मुकेश जी का बहुत बहुत स्वागत है स्वर्णिम भारत चित्र प्रदर्शनी बस अभियान ब्रह्मा कुमारी युवा प्रभात के ओर से 12 अगस्त अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के निमित्त युवा जागृति के लिए ये आयोजन किया गया है आप सबको ज्ञात है कि भारत देश की आबादी 125 करोड़ की है उसमें 65 करोड़ से भी अधिक युवा भाई बहने हैं तो आज का युवा को आध्यात्मिकता की ओर ले जाने के लिए यह ब्रह्मा कुमारी युवा प्रभाग की ओर से ये स्वर्णिम भारत चित्र प्रदर्शनी बस का आयोजन किया गया है उसका मुख्य तीन उद्देश्य है पहला है युवाओं में सकारात्मकता के प्रति जागृत करना दूसरा है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत स्वर्णिम भारत तो युवाओं को स्वच्छता के प्रति जागृत करना और तीसरा है भारत का प्राचीन राजयोग योग के द्वारा युवा जीवन का सर्वांगी विकास करना तो विशेष रूप से ये तीन उद्देश्य लेकर के ये यात्रा सारे भारत में तीन साल तक परिभ्रमण करेगी और 10 करोड़ से भी अधिक युवाओं का संपर्क करके युवाओं को युवा जागृति का संदेश देगी और मूल उद्देश्य यही है कि भारत देश विश्व का सबसे बड़ा युवा देश कहा जाता है तो युवाओं को सशक्त करने के लिए युवाओं में जागृति लाने के लिए और युवाओं में जो रही हुई जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको उजागर करने के लिए ये विशेष रूप से अभियान का आयोजन किया गया है और कहा जाता है कि है अंधेरे बहुत तुम सितारे बनो डूबो तो के लिए तुम सहारा बनो बेसहारे बहुत इस जहान में तुम सहारा सहारा सहारा सहारा न लो बस सहारा बनो सहारा बनो सहारा बनो मुकेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से इसका मुख्य लक्ष्य क्या है वो आपने बताया है आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को समझ में आ रहा है कि किस लक्ष्य को लेकर ये स्वर्णिम भारत बस रैली बस यात्रा जिसको कह सकते हैं मेरा भारत स्वर्णिम भारत और बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया क्या लक्ष्य लेकर युवाओं को कैसे हम लोग सफाई के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के प्रति एक नया दिशा देने का उनके अंदर जागरूकता पैदा करने का ये मुख्य लक्ष्य लेकर आप इस यात्रा को चला रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं थैंक यू सो मच मुकेश जी इस रैली के बारे में बताने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से हम बस यात्री जो हमारे कमल जी हैं उनसे जुड़ेंगे और उनका अनुभव सुनेंगे कि इस यात्रा में उनका क्या एक्सपीरियंस है जो 13 अगस्त 2017 से शुरू हुआ है आज ये लोग हमारे साथ हैं तो हमें अच्छा लग रहा है इनके अनुभव को हम लोग सुनेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप सुना है रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कते रहो भी करते रह नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा भारत स्वर्णिम भारत इस विशेष रैली जो बस एक बनाई गई है और 13 अगस्त को इसका लॉन्चिंग हुआ है आप सभी ने इसको इस प्रोग्राम को लाइव भी सुना रेडियो पर और आइए इसकी शुरुआत दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम से किया गया था और पूरे गुजरात में दो मास सेवा करने के बाद राजस्थान पहुंची है और हम लोग उनसे एक्सपीरियंस सुन रहे हैं तो अभी मुकेश जी के बाद हमारे साथ है कमल जी जो इस यात्रा में साथ है तो कमल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं चाहूंगा कि आप पहले अपने बारे में भी बताइए आप क्या करते हैं ओम शांति रमेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी जो श्रोतागण हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आ, मेरा नाम कमल है और मैं सिरसा हरियाणा से हूँ और हम ये जो ब्रह्म कुमारी संस्था है इसकी जो राजयोग का अभ्यास पिछले चार वर्ष से कर रहे हैं और अभी जैसे कि सुना हमने कि ये बस यात्रा है मेरा भारत स्वर्णिम भारत जो कि तीन साल के लिए पूरे भारत वर्ष में जाने वाली है अलग अलग स्कूल्स में कॉलेजेस में तो उसमें हम अभी गुजरात का जो एरिया है वो कवर कर रहे हैं तो ये मेन लक्ष्य है कि जो भारत में यूथ है 65 परसेंट तो कैसे हम उनको जागृत करें कैसे अवेयर करें और कैसे उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको कैसे हम बढ़ाएं तो ये मेन लक्ष्य है कमल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और मैं चाहूंगा कि अब दो महीने से ज्यादा समय हो गया आपको इस बस यात्रा में किस किस तरह के एक्सपीरियंस आपने किए हैं और कौन कौन से खास एक्सपीरियंस है आपके पास थोड़ा सा सुनाइए जी बिल्कुल पिछले दो महीने में जो ये एक्सपीरियंस हुए अलग अलग कॉलेजेज में स्कूल में या जहाँ पर भी युवा अम, मंडल कहें या यूथ ग्रुप मिलता है तो वहाँ पर जाने का मौका मिला तो ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस हुए बहुत अनुभव हुए क्योंकि हमने भी जैसे हम बीटेक टेक है हमने कंप्यूटर साइंस में और उसके बाद हमने जॉब भी की तो कहीं ना कहीं हमें देख के लगता था जब यूथ से हम वहाँ पर जॉब करते थे या जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे थे तो ऐसा लगता था कि कुछ सब कुछ है सबके पास आज साधन भी है सब चीज़ें हैं परंतु फिर भी कहीं ना कहीं वो खुशी वो जो Uh, मन की शांति है उसकी कमी है तो अभी जैसे ही ये मौका मिला तो अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में यूथ से मिलने का मौका मिला तो वहां पर एक बात तो सामने आई कि इस समय पर सब जितने भी युवा हैं उनका रुझान उनका जो अट्रैक्शन है मेडिटेशन की तरफ या यूं कहें अपने आप को बदलने की तरफ वो बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छा लगा हमें कि आज यूथ चेंज होना चाहता है वो एक अच्छी दिशा चाहता है कि कैसे अपने आप को वो परिवर्तन कर सके कैसे वो आ, इस दुनिया के लिए या यू कहें भारत को कम से कम अगर दुनिया की बात भी ना कहें कम से कम भारत को कैसे वो बहुत सुंदर बना सके तो उसके लिए उनको सिर्फ एक छोटी सी डायरेक्शन चाहिए ऐसे ही एक दो तीन मैं आपको अनुभव सुनाना चाहूंगा एक हम निर्मा यूनिवर्सिटी में गए जो कि अहमदाबाद में है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर जब हम यूथ के सामने आ, बात कर रहे थे तो पहले तो वो थोड़े से रिलक्टेंट थे उनके मन में था कि हम आध्यात्मिकता तो है काफ़ी जो उम्र हो जाती है उनके लिए है परंतु जब हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे मेडिटेशन की बात कर रहे थे तो उनको बहुत इंटरेस्ट से उन्होंने सुना और जैसे ही वो जो लेक्चर जो सेशन खत्म हुआ तो उसके बाद दो तीन स्टूडेंट्स आए तो उनमें से एक स्टूडेंट ने बोला कि मुझे कुछ एडिक्शन है मुझे ड्रग्स की उनको तो सिर्फ ड्रिंक की नहीं सिगरेट की नहीं बल्कि कुछ ड्रग्स की एडिक्शन थी और वो कहते हैं है, छोड़ना चाहता हूं परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे छोड़ू और मुझे पता है कि मेडिटेशन ही एक तरीका है वो भी उनको पता था लेकिन फिर भी वो उनके सामने कोई रोल मॉडल कहें कोई एग्जांपल नहीं था कि वो अच्छे रस्ते पर चल सकें तो उन्होंने फिर कहा कि मैं जरूर जाकर सेंटर पर जाकर मेडिटेशन सीखूंगा और अपने जीवन को परिवर्तन करने की कोशिश करूंगा तो एक अच्छी चीज ये देखने में आई इस दो महीने के जो यात्रा रही कि आज युवा अपने आप को परिवर्तन करना चाहता है और परिवर्तन करना करने की सोच जो है वो परिवर्तन करने के लिए पहली कदम तो है तो पहला कदम जब बढ़ जाता है तो कहते भी हैं एक कदम हमारा तो हजार कदम परमात्मा के तो पहला कदम तो वो बढ़ गया है तो बहुत जल्दी हमें लगता है कि भारत को स्वर्णिम या भारत को बहुत पॉजिटिव बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा किसी और जगह पे जाते है, कैसे फिर इंट्रोडक्शन देते हैं थोड़ा सा बताइए हाँ जी जैसे ये प्रोग्राम रहते हैं मेनली हमारा रहता है की एक एरिया में हम एक दिन रहते हैं और उसके बाद फिर जैसी अलग अलग एरियाज में बस जाती रहती है तो इसी दौरान हर दिन में कभी कभी दस प्रोग्राम कभी पंद्रह प्रोग्राम कभी कभी बीस प्रोग्राम भी होते हैं जो पब्लिक प्रोग्राम कहें स्कूल में कॉलेजेज में जाकर वहाँ पर एक घंटे का सेशन होता है जिसमें मेडिटेशन और कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक पर जैसे कि टॉपिक हाउ टू इंक्रीज पॉजिटिविटी और हाउ टू मेडिटेट इस प्रकार से अलग अलग टॉपिक्स लेते हैं और उस पर उनको या हाउ टू बी स्ट्रेस फ्री है ना क्योंकि अभी स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रही है सब में एग्जाम का फियर हो रहा है तो कैसे हम उस टॉपिक को लेकर कैसे मेडिटेशन करने से उस चीज में हमें हेल्प मिलती है कैसे मेडिटेशन से हमारी जो एनर्जी है हमारी पॉजिटिव एनर्जी है वो इंक्रीज होती है तो उनको उसका समझाते हैं और साथ ही साथ मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कराते हैं क्योंकि उनको एक बार एक्सपीरियंस हो गया तो वो घर पर कभी भी कर सकते हैं मेडिटेशन को mm -hmm. उनको सिंपल टेक्निक समझाई जाती mm -hmm. है जिससे ताकि वो जीवन भर कभी भी जब उनका मन करे दो मिनट निकालकर पांच मिनट निकालकर उस मेडिटेशन को एक्सपीरियंस कर सकें mm -hmm. तो ऐसे हर रोज एक एरिया के जो स्कूल कॉलेजेस हैं टेन फिफ्टीन भी हो सकते हैं वहां प्रोग्राम होते हैं फिर हम अगली जगह पर जाते हैं तो इस प्रकार से ये पूरा गुजरात जो है उसमें जितने भी अलग अलग एरियाज हैं जैसे अहमदाबाद जूनागढ़ जामनगर तो ये सारे कवर करते हुए हम चल रहे हैं और वहाँ के जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं या कोई यूनिवर्सिटी के या कॉलेजेस के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं तो उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है बाद में क्योंकि उनका ओपिनियन भी हम लेते हैं उनका फीडबैक भी लेते हैं तो काफी स्कूल कॉलेजेस में बाद में ये बोलते हैं वो कि यहाँ पर एक दिन से कुछ नहीं होगा तीन दिन का सेशन होना चाहिए या कुछ इसको हम जीवन भर कैसे कर सकें वो बताएं तो फिर हम उसका फॉलो अप प्रोग्राम भी करते हैं जिसमें हम तीन दिन फिर कोई एक स्पेशल टीम भेजते हैं कि वहां पर जाकर जहां इंटरेस्टेड है वहां पर एक यूथ ग्रुप को बनाया जाए जो की पूरे भारत में हो जिसका हमने पीस मैसेंजर नाम दिया है ताकि पूरा भारत के जो यूथ है वो आपस में कनेक्टेड रहें और साथ ही साथ फिर हर महीने में दो मीटिंग्स उनकी होती हैं तो इस प्रकार से जीवन भर क्योंकि राजयोग है मेडिटेशन है वो एक दिन का तो नहीं है वो है जीवन को कैसे हम बहुत सुंदर बनाएं अपने मन पर कैसे कंट्रोल करें तो उस बारे में उनको बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सपीरियंस करवाया जाता है ओके okay, कमल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे सभी रेडियो लिसनर जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं मेरा भारत स्वर्णिम भारत इस रैली के बारे में बातें हो रही हैं और एक बहुत ही सुंदर बस बनाया गया जिसके माध्यम से ये यात्रा पूरी कर रहे हैं और अब दो महीना हो गया तीन साल तक का इनका टारगेट है पूरे भारतवर्ष में तो कमल जी हमारे साथ वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयरिंग किया कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं रैली के माध्यम से और किस तरह से स्कूल कॉलेजेस में जाकर यूथ को टारगेट करके यूथ को पॉजिटिव बनाने का यूथ को नशे से छुड़ाने का और पर्यावरण के प्रति या स्वच्छता के प्रति जो बातें हैं उनको बताते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे निजी जीवन से जुड़ी हुई हैं और इन चीजों को जब हम लोग अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन नेचुरली सुंदर बनता है स्वर्गमय बनता है इसलिए इसका नाम भी रखा है मेरा भारत स्वर्णिम भारत तो कमल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अच्छा एक्सपीरियंस आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे दिली दुआएं हैं कि आप इसी तरह सभी यूथ को कनेक्ट करते जाए और सब के अंदर पॉजिटिविटी आ जाए और भारत देश फिर से जिसकी कल्पना हम लोग करते हैं कि रामराज जी की हैवन की कल्पना करते हैं स्वर्ग की कल्पना करते हैं तो वो बहुत जल्दी हम लोग फील करें जिस तरह से हम लोग यात्रा पे हैं तो चीज़ें जो है अच्छी अच्छी चीज़ें होती है तो खुशी मिलती जाती हैं तो वैसे ही हमारे सभी जितने भी लोग अब सुन रहे हैं और मैं चाहूँगा कि जो सुन रहे हैं उन्हें भी ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इसको ट्रांसफ़र करें क्योंकि जो अच्छी चीज़ें आपके पास आती हैं तो उसे दूसरों को देने से वो बढ़ती है तो नॉलेज देने से बढ़ता है तो इसलिए इसको देते जाए और आगे बढ़ते जाएँ सबको आगे बढ़ाए और सभी लोगों का विकास हो जैसे हमारा भारत देश का एक नारा है सबका साथ सबका विकास <laughs> जी। बिल्कुल, बिल्कुल। रमेश भाई एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी जैसे आप पूछ रहे थे कि कैसे ये अनुभव रहा एक रिपोर्ट है जो अभी तक दो महीने की है वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा जैसे तेरह अगस्त को ये शुरू हुई और अभी लगभग पांच सौ फाइव के आस प्रोग्राम हो चुके हैं इस बस यात्रा के द्वारा जिसमें एक लाख से भी ज्यादा एक लाख पांच हजार दो सौ आत्माओं को संदेश मिला है कि कैसे हम पॉजिटिव रहें और जिसमें 85,000 युवा हैं क्योंकि मेन ये लक्ष्य युवाओं को लेकर रहा है तो 85,000 युवाओं से मिलने का सौभाग्य मिला और उनसे उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके जो जो भी उनके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं उसका समाधान कैसे हो सकता है उसके बारे में डिस्कशन हुआ और अभी ये जो यात्रा है 5,480 किलोमीटर हम तय कर चुके हैं और आने वाले समय में तीन साल में तो बहुत किलोमीटर होंगे लेकिन पांच हजार कवर कर चुके हैं। क्या बात है ओके okay, कमल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कितनी यात्रा आपने किया है और कितने प्रोग्राम्स आपने किए हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ जो स्पीड है आपका बहुत अच्छा है मुझे लगता है की आने वाले समय में और आपकी स्पीड बढ़ेगी और मैं चाहूंगा कि स्पीड बढ़े लोग जुड़े और बहुत सारे युवाओं को यह मैसेज मिले और उनका जीवन में बदलाव आए ऐसी शुभकामना हम लोग करते हैं थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़कर इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आपने अपना अनुभव शेयर किया थैंक यू सो मच आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं जी आइए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद विशाल जी से जुड़ेंगे जो इस यात्रा के एक हिस्सा है हम उनसे भी जानेंगे उनका क्या एक्सपीरियंस है आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो बस कर युवा चला है युवा चला एक नया इतिहास रचने युवा चला एक नया इतिहास रचने स्वच्छ स्वस्थ स्वर्णिम भरत की नव रचना करने स्वच्छ स्वस्थ स्वर्णिम भरत की नव रचना करनी युवा चला युवा hey, चला एक नया इतिहास रचने युवा चला एक नया इतिहास रचने स्वच्छ स्वस्थ स्वर्णिम भारत की नव रचना करनी स्वच्छ स्वस्थ स्वर्णिम भारत की नव रचना करनी युआ चला बदलो ये सारा परिवेश दृष्टि से सृष्टि को बदल दो सुन लो क्या कहते अखिलेश युवा तुम्हें है एक संदेश बदलो ये सारा परिवेश दृष्टि से सृष्टि को बदल दो सुन लो क्या कहते अखिलेश स्व तो परिवर्तन करके देखो स्व परिवर्तन से ही जग का परिवर्तन करने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 नमस्कार आप आप एफएम चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष इस कार्यक्रम में और हम लोग उन यात्रियों से बात कर रहे हैं जो मेरा भारत स्वर्णिम भारत इस यात्रा को कर रहे हैं बस के द्वारा जो 13 अगस्त को रिलीज हुई थी और अभी यात्रा चल रही है पूरे तीन साल तक यानी बारह अगस्त दो बीच तक ये काम चलेगा और इसमें विशेष सारी दुनिया में जितने भी यूथ हैं जितने भी लोग इस बस से जुड़ेंगे या इस रैली को देखेंगे उन सभी लोगों को मैसेज देना है पॉजिटिविटी के बारे में स्वच्छता के बारे में और मेडिटेशन के बारे में ये तीन लक्ष्य लेकर ये बस विशेष रूप से सेवा के लिए निकली हैं ब्रह्मा कुमारी युवा प्रभाग के माध्यम से ये विशेष कार्य हो रहा है और हमने मुकेश जी को सुना और कमल जी को सुना और इस यात्रा में शामिल है विशाल जी उनसे भी बात करेंगे विशाल आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए हां जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम जैसे कि अपना भाई जी कमल भाई जी ने बताया है कि स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं तो सबसे पहले प्रतिज्ञाएं कराते हैं उनसे कि जैसे कि कोई भी संकल्प शक्ति होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है कि किस तरह से इस अभियान को उनके मन में रखें रहे और उसको कंटिन्यू रखे और तो प्रिंसिपल भी होते हैं वहाँ पर टीचर्स भी होते हैं उनको भी कहा जाता है की आप भी प्रतिज्ञाएं करे और वो उनको कंटिन्यू रखें रोज डेली उनको ये याद दिलाएं तो प्रतिज्ञाओं में कुछ पांच प्रतिज्ञाएं हम आपको बताएंगे जी। उसमें क्या करते हैं कि आ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सदा व्यसन मुक्त रहूंगा राजयोग के अभ्यास द्वारा तनाव मुक्त रहूंगा मैं सदा नारियों को सम्मान करता रहूंगा मैं स्व से विश्व परिवर्तन करूंगा और मैं सदा सकारात्मकता को अपनाऊंगा तो कुछ नारे होते हैं उसके बाद हम नारे लगाते हैं जैसे कि मेरा देश महान कहते हैं ना मेरा भारत महान ऐसे कहते हैं तो ऐसे हमने पांच नारे जो है स्वर्णिम भारत के बारे में कि मेरा भारत स्वर्णिम भारत ऐसे नारे लगवाते हैं फिर उनको स्वच्छता के साथ भी जोड़ते हैं कि मेरा भारत स्वच्छ भारत फिर व्यसन मुक्त के बारे में बताते हैं कि मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत सभी जो है साथ साथ इस नारे को रिपीट करते हैं तो उनके मन में अगर मुख में आ गया तो कहीं ना कहीं उनकी स्मृति में भी रहेगा ये तो ये संकल्प जो पूरे वा, वातावरण में वायुमंडल में अगर जाएगा मुख से निकलकर तो ये खाली तो नहीं जाएगा क्योंकि तो संकल्प की भी बहुत शक्ति होती है तो एक एक युवा के मुख से ये निकलवाते हैं कि ऐसे कई नारे हैं कुछ एक नारे आपको बता देते हैं कि खुशी खुशी कहो मेरा भारत खुशहाल भारत मेरा भारत उज्जवल भारत मेरा भारत डिजिटल भारत मेरा भारत निरोगी भारत स्वच्छ भारत ऐसे ऐसे हम उनसे नारे लगवाते हैं और कुछ ऐसे भी हैं कि युवा सोया हुआ है तो उसके लिए हम स्पेशल ऐसे बताते हैं कि युवा जब जग जाएगा स्वर्णिम भारत तब आएगा ऐसे और युवा क्रांति होगी तो विषम में शांति होगी तो क्योंकि अभी जो है वो खून में वो वाल नहीं रहे जो भगत सिंह के टाइम में था उनमें था उन्होंने देश को आजाद करने के लिए कितना कुछ किया लेकिन अब जो है अहिंसा से हम किस तरह से खुद पर विजय पाना है ये राजयोग के द्वारा उनको बताते हैं कि नकारात्मकता को सकारात्मकता में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है मानसिक अस्वच्छता को मानसिक स्वच्छता में कैसे परिवर्तन करें मेडिटेशन द्वारा दुनिया में बहुत प्रकार के राज मतलब योग हैं तो सबसे बड़ा योग जो है वो राजयोग कैसे है क्योंकि तो इसके नाम के पहले ही राजा लग रहा है राज ये सभी योगों का राजा है किस तरह से वो मेडिटेशन जो है कम्युनिकेशन है डायरेक्ट भगवान से तो ये उनको कहा गया है कि जैसे कि आप थ्री डेज या सेवन डेज का कोर्स है बिल्कुल निशुल्क पूरे भारत में हमारे सेवा केंद्र है कहीं भी आप जाकर आप जिस प्लेस में रहते हैं तो वहां बहन जी से हम उनका संपर्क करवाते हैं तो वो उनको मेडिटेशन के बारे में बताते हैं तो ये प्रतिज्ञा और नारे और इस तरह से हम उनको सकारात्मकता की ओर ले जाने का भरप प्रयास कर रहे हैं विशाल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को और खास युवा साथी अगर सुन रहे हैं तो उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से हम अपने संकल्प के माध्यम से अपने विचारों को स्ट्रांग कर लेते हैं और उस विचार के साथ चलना शुरू कर देते हैं तो वो चीजें हमारे साथ हो जाती है तो इसीलिए संकल्प बहुत बड़ा काम करता है विचार आपके साथ रहते हैं विचार आपके सबसे अच्छे दोस्त भी हैं तो अभी विशाल जी को सुनते सुनते बहुत अच्छी बातें लगी कि पहले हमने जो उबाल देखा था भगत सिंह या फिर जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुए थे सुभाष चंद्र बोस वगैरह तो इनके अंदर जो चीज़ें थी वो एक नेचुरल रूप से वो एक क्रांति फैल गई और पूरे भारत में हर व्यक्ति के अंदर वो उबाल थी और उन्होंने उन चीजों को साकार रूप दे दिया और अंग्रेज सरकार को यानी अंग्रेज जो भारत पर राज्य कर रहे थे उनको भगा दिया ठीक है न अब बात आती है कि फिर से हम तो आजाद हो गए लेकिन फिर भी अब अंदर की जो कमियां है हमारी जिसके वजह से हम आजाद भारत में दुखी हैं आजाद भारत में परेशान है आजाद भारत में हम गरीब फील कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं हमारी अंदर की जो चीजें है उसको हमें ठीक करना होगा तो ये जो मेरा भारत स्वर्णिम भारत है ये किसी बाहरी चीजों को ठीक करने के लिए नहीं है ये हमारे अंदर की कमियों को हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव में बदलना है हमारे मन के अंदर या शरीर के अंदर जो गंदगी है उसको हटा के वहां पर स्वच्छ विचार शुद्ध विचार शुभ भावना शुभकामना हो और इसके साथ में इन चीजों को आप कैसे हम लोग कर सकते हैं तो उसके लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण तरीका है मेडिटेशन का जो राजयोग विशाल जी ने बताया और ये चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी तरह से मदद करता है और खुद ये लोग एग्जाम्पल है ब्रह्मा कुमारी इसके जितने भी यूथ है या ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जितने भी लोग आ रहे हैं जुड़ रहे हैं तो वो वो चीजों को कर पा रहे आसानी से कर पा रहे हैं जी विशाल जी स्वागत मैं जीवन में अपने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ का अनुभव बताना चाहता हूँ बहुत बुरी तरह व्यसन युक्त था मेरे को बहुत ड्रग्स वगैरह लेने की आदत थी हर प्रकार का नशा मैं एडिक्शन में पड़ गया था तो मुझे ये राजयोग के माध्यम से ही मैं इससे निकला हूँ इससे तो मैं जब वहाँ हम जाते हैं तो हमारा जो जहाँ बस नहीं पहुंच पाती बस में तो चित्र है ना बारह प्रकार के चित्र हैं वो चित्रों द्वारा उनको बताया जाता है उनमें बहुत अच्छे अच्छे मतलब हुए हैं की नकारात्मक व्यक्ति के कैसे फीचर्स दिखाए हुए किस तरह से उसके अः एक्सप्रेशन होते हैं तो उसपे लिखा हुआ है की एंगर ईगो है ना हरी मतलब ये कमजोर मन के जो होते हैं ऐसे उनके अंदर ऐसे ऐसे एक्शन करते हैं वो तो उनको गुस्सा होता आता है जल्दबाजी में होते हैं बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं है <laughs> ना एडिक्शन में होते हैं, ऐसे ऐसे वो उनमें एक्शन बताए हुए हैं वो पिक फोटोग्राफ है, कोई वीडियो नहीं है आ, आ, तो उतने से उनको बहुत मतलब कि पता चलता है कि हाँ इन बातों पर तो कभी हमने ध्यान नहीं दिया क्यों होता है बाते। बाते। तो उनके मन में प्रश्न उठते हैं वो पूछते भी है और हम जहाँ बस नहीं ले जा पाते कई बार कई गाँव है इंटीरियर्स भी करते हैं सिटीज टाउन होम टाउन वगैरह सब करके तो उसमें क्या करते हैं कि नाटक करते हैं व्यसन मुक्ति का नाटक करते हैं तो जब उसमें एक नाटक का जो उन्होंने मुझे थीम बताया तो उसमें तो मेरे में समझा रहे हैं पहले पिताजी शरीर छोड़ देते हैं फिर महाशरीर छोड़ देती है तो फिर इस तरह से मेरे को अः राजयोग का रास्ता दिखता है मैं बहुत हताश हो जाता हूँ तो फिर मुझे फिर एडिक्शन जो है उसको छोड़ने में बहुत मदद मिलती है तो मैं इस तरह से जो है ड्रग्स की दुनिया से नशे की दुनिया से बाहर आ जाता हूं और औरों को सकारात्मकता के लिए प्रेरित करने के लिए मैं खड़ा हो जाता हूं सक्षम बन गया हूं किस तरह से तो ये देखकर वो सब प्रैक्टिकल में बहुत जैसे कि अः महात्मा गांधी महात्मा गांधी जी की भी बात है तो कोई एक बच्चा आया था कहते गुड़ छुड़ाने थुड़ के लिए माँ लेके आई थी तो कहते कल आना करते करते उन्होंने काफी दो तीन महीने लगा दिए तो उन्होंने कहा बच्चे अगर हम उस चीज को इम्बाइव याट नहीं करेंगे तो हम किसी को बताएंगे कि तो असर नहीं करती तो ये भी बहुत लोगों ने व्यसन भी छोड़े हैं तो इस मेरे मैं बाद में दो मिनट का एक्सपीरियंस बताता हूँ की इस तरह से मैं पहले बड़ा नशा करता था टेम्परेरी था असली था। नशा तो ये राजयोग के द्वारा मेडिटेशन के द्वारा तो इससे क्या है कि रूह को नशा चाहिए तो हम शरीर को दे रहे थे है ना तो वो तो टेम्परेरी था इसलिए फिर उन्होंने कहा कि इसमें से निकलने के लिए फिर पूछते हैं क्या करना है तो उनसे उन्हें कहा जाता है कि इस तरह से आप सेवन डेज कोर्स है आप तीन दिन में भी कर सकते हैं हर रोज एक घंटा जाकर अपने नजदीकी सेवा केंद्र है राज्योग का अभ्यास कर सकते हैं ओके okay, विशाल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस okay. शेयर किया और बहुत ही अच्छी बात है नाटक के माध्यम से या प्रोजेक्टर के माध्यम से फिल्म के माध्यम से भी आप चीज़ें लोगों को युवाओं को मोटिवेट करते हैं और जब चीज़ें आंखों के द्वारा देखा जाता है सामने हु बहू प्रैक्टिकल एक्शंस देखते हैं तो वो बहुत समय तक लोगों के दिलों दिमाग में बैठ जाता है आप अगर एक घंटा लेक्चर करेंगे लेकिन दो या तीन मिनट का एक प्ले दिखाएंगे तो प्ले बहुत असर करता है जितना कि आपने एक घंटे में हजारों शब्द सुनाए होंगे लेकिन उसमें गिन चुन के दो शब्द याद रह सकते हैं लेकिन प्ले उनका पूरा है हमेशा याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात आपने बताया एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़कर आपने मेरा भारत स्वर्णिम भारत इस विषय को और इस यात्रा का जो प्रैक्टिकल अनुभव है वो आपने सुनाया थैंक यू सो मच की कैसे आकाश में छेद हो नहीं सकता कैसे आकाश में छेद हो साथ इस विशेष मुलाकात में जुड़कर मेरा भारत स्वर्णिम भारत इस विषय को आपने क्लियर किया और ये यात्रा तीन साल तक चलेगी तेरह अगस्त से शुरू हो चुका है और दो हजार सत्रह में शुरू हुआ है दो हजार बीस तक ये यात्रा चलती रहेगी और बहुत सारे युवा इससे जुड़ेंगे अब तक जितने जुड़े हुए हैं इससे कई गुना आप युवाओं को जोड़ पाएंगे ऐसी शुभकामना के साथ और पूरे भारत में एक मैसेज जाए सकारात्मक ऊर्जा का स्वच्छता का और राज्यों का थैंक यू सो मच हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के थैंक यू थैंक यू चलिए दोस्तों आज के विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खम्मा गणिसा रहे ये ऊर्जा है एक जीत की इसमें शांति संगीत की